नमस्कार आप एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोग करियर ऑप्शन कार्यक्रम में पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में किसी एक फील्ड के बारे में किसी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं ताकि हमारे युवा साथियों को कहीं न कहीं अपने करियर बनाने के लिए बूस्टर मिले वो अपने करियर में अच्छा कर पाए और जैसे वो सोच रहे होंगे की मुझे कपड़े के इसमें कुछ करना है या कंप्यूटर्स में या डिजिटल में कुछ करना है तो इस तरह की जो भावनाएं उनके अंदर रहती हैं उनको कहीं कही ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे ले जाने की हम पूरी कोशिश करते हैं शो के माध्यम से तो आइए ऐसे ही कुछ आज के इस शो में हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनुभा जाजू जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान में सूरत गुजरात में सेटल है आप सभी की तरफ से अनुभा जाजू का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में थैंक यू वेरी मच अनु जाजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और खास हम अपने युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम में उनके लिए खास बातें करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप पहली बार उनसे रूबरू हो रहे हैं और मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं चाहूंगा की सबसे पहले आप अपने बारे में बताए तो पहले मैं सबको, नमस, सबको नमस्ते जी मैं मेरा नाम है अनुभाजू मैं अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइन में टेक्सटाइल्स में करीब सेवन इयर्स से हूँ और हमारी कंपनी है ईगर ग्रुप जो कि यान एक्सपोर्ट करती है वो उसका पूरा एक्सपोर्ट मैं देखती हूँ आप पूरा राजस्थान में, में मेरी पढ़ाई हुई है और वैसे मैं साइंस बेस्ड स्टूडेंट थी बट्टर आफ्टर ट्वेल्व मैंने कॉमर्स लाइन में आ गई थी और मैं मेरा ये मानना है कि कोई भी करियर चूज करना है तो कोई भी करियर चूज करने के लिए चीज़ कोई चीज़ भी करियर चूज करने के लिए जो भी हमने आ, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है और जयपुर में स्टडीज हुई है मेरी वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऑफ़ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया है आफ्टर ट्वेल्थ एंड बी इन कंप्यूटर्स डिग्रीज ली है और टेक्नोलॉजिकली मतलब कंप्यूटर्स में पूरा पूरा मेरा कोर्स हुआ है ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अनुभा जाजू जी और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे आप सेवन इयर्स हो गए आपको एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो इस फील्ड में अगर हमारे विद्यार्थी किसी को लगता है कि मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना है या अपना इंडस्ट्री सेटअप करना है जो भी है तो किस तरह से वो एक इनिशियल स्टेज पर किन किन बातों की कि उनको जानकारी होनी चाहिए और कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से वो पढ़ाई करें या आगे हाँ आ, अभी आ, लोकल ट्रेड तो सब करते हैं मार्केटिंग सब उसकी करते हैं एक्सपोर्ट का जो मार्केटिंग है जो पहले का सिनेरियो था और अभी के सिनेरियो में बहुत फर्क है अभी का सिनेरियो हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी साउंड हो गई है कि हम किसी से भी कम्युनिकेट किसी भी टाइम आराम से कर सकते हैं और ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत बूम हुआ है बिकॉज हमारा कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है सबसे और ये सिंपल जिसको भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टार्ट करना है कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप एक कोई भी अच्छा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोर्स ज्वाइन करके आप बेसिक्स जान सकते हैं आप टेक्नोलॉजिकली साउंड होना चाहिए और दूसरा अपना अपने मतलब ये इसके साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना है उसका आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और प्लस आप वो कौन से एरिया में कंट्री के किस एरिया में वो जाता है उस एरिया का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आपके आपको क्या चीज का एक्सपोर्ट करना है उस डायरेक्शन में आपको ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आपने कहा कि कोर्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का कोर्स कर सकते हैं और टेक्निकल चीजें जो है टेक्निकल में कौन कौन सी चीजें ज्यादातर होती हैं मतलब आप कंप्यूटर सेव भी चाहिए इंटरनेट आपको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए उसके सब फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए तो आपका इजीली कम्युनिकेशन हो सकता है बाहर के कोई भी बायर सप्लायर्स और बी टू बी पोर्टल्स बी टू बी पोर्टल्स आजकल बहुत इसमें यूजफुल हैं फॉर आपका कम्युनिकेशन इनमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बायर्स और सप्लायर्स से आपकी मीट कराने में तो कुछ अच्छे बी टू बी पोर्टल्स में आप रजिस्टर करा के अपनी मेम्बरशिप लेंगे तो आप इजिली आपको बायर्स और सप्लायर्स मिल सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड तो ये इजीली मिल सकता है बना कैसे हम लोग अपना पोर्टल बना ले उसके बाद कैसे हम लोग ऑलरेडी है बीटू बी पोर्टल जैसे अलीबाबा है अपना इंडिया मार्ट है काफी पोर्टल्स हैं जो ये मार्केटिंग के लिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए ही बने हैं लेकिन ऐसा भी होता है ना क्योंकि जिस ब्रांड से हम लोग काम करना शुरू करेंगे वो लोग भी अपना कमीशन लेंगे ऐसा कुछ हाँ, हाँ वो है? पोर्टल अपना कमीशन वो लेते हैं अच्छा अच्छा बट रिजल्ट भी मिलते हैं रिजल्ट अच्छे हैं हम्म काफ़ी जो है टेक्निकली साउंड हम लोग हो गए और आ, सब कुछ है ठीक है पढ़ाई भी मैंने कर लिया लेकिन शुरू कैसे करें और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बातें जब भी करते हैं तो वहाँ कहते हैं कि माल जो है बहुत कभी समझो हमने हंड्रेड पीसेस बेच दिया फिर उसको चेक करके रिटर्न भी आ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसके लिए काफ़ी लोग जो है इन चीज़ों से थोड़ा डरते हैं कहाँ मुश्किलें आती हैं इन सब चीज़ों का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जब बिजनेस हम लोग करते हैं हम्म नहीं बराबर है इसमें क्या जेन्युन बायर्स हमको ढूंढने पड़ेंगे जेन्युन बायर्स बीटूबी पोर्टल जो की पेड होते हैं भले ही मगर हमको यहाँ से जेनुअन बायर्स मिलते हैं जेन्युन बायर्स की जो, जो क्योंकि वो लोग भी पे करके इसके मेंबर बने हैं तो वो लोग जेन्युन वो लोग फ्रॉड नहीं होते हैं लिए ये बी टू बी पोर्टल्स का इम्पोर्टेंस है फॉर ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए और दूसरा आपको जो प्रीडिक और रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है तो कुछ पर्टिकुलर लाइसेंस वगैरह जो चाहिए रहता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के वो आपको लेने पड़ेंगे एंड देन आप मतलब फिर आप फिर आप आगे बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में सब सब उसकी एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट के सबकी पॉलिसीज वगैरह सब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो होती वो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी वो प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बनाना है वो बना सकते हैं और हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग पेपर वर्क होता होगा और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो विद्यार्थी मित्र हैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार समझ सकते हैं और शायद पढ़ाई के दौरान जब आप पढ़ाई करते हैं उसमें सारी चीज़ें ये आ जाती होगी लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम लोग यूज़ टू हो जाते हैं इन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं तो पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो जैसे कि सेवन इयर्स हो गया आपको इस फील्ड में तो थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज बताइए अपना किस तरह से आप करते हैं काम हाँ आ, मैं मेरे लिए, मैंने जब भी जब ज्वाइन किया था तो ये एकदम मेरे लिए नई फील्ड थी मेरे को एक्सपोर्ट में फर्स्ट टाइम एंट्री थी मेरी तो उस समय मैंने स्टार्ट किया था धीरे धीरे सबसे पहले कुछ बुक्स वगैरह सब ये अपने कोर्स से पता चला की एक बेसिक बेसिक कैसे लाइन जाती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सबसे पहले क्या होता है आपको परफॉर्मा आता है फिर आपको बायर से एल या एडवांस पेमेंट आता है तो आपका ऑर्डर कंफर्म होता है फिर आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है फिर आपके गुड्स रेडी होते हैं गुड्स रेडी होने के बाद में बिल ऑफ लेडिंग और अदर जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब रेडी होके हम बायर को बाय मेल भेजते हैं फिर वो रेस्ट ऑफ द पेमेंट करता है उसके बाद उसको गुड्स uh, डिलीवर होते हैं जो भी टाइम में उसको शिपमेंट होता है शिपमेंट होता है आपको लॉजिस्टिक्स और शिपिंग का भी अच्छा नॉलेज होना जी आपको बैंक प्रोसीजर्स भी धीरे धीरे इसके जो एक्सपोर्ट के बैंक प्रोसीजर्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशंस ये सब भी इम्पोर्टेंट uh, पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स का जो है बैंकिंग का भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको नॉलेज चाहिए पेपर वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है उसके साथ में आपने कहा कि आ, हर चीज में हमको अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ को जो है एक पैरामीटर से गुजरना होता है तो बहुत जरूरी है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनाइए किस तरह से एगल जो नाम से आप ट्रेड नाम से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं शुरुआत में और अभी में क्या डिफरेंस हो गया है और किस तरह की दिक्कतें हुई थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जरूर सुनाए शुरू में जब स्टार्ट किया तो हमने बहुत ही बेसिक एक दो कंटेनर से हमने स्टार्ट किया था यान मार्केट और एक दो कस्टमर हमको मिले हम लोग वी स्ट्रगलिंग इन स्टार्टिंग स्टार्ट में स्ट्रगल कर रहे थे बस धीरे धीरे फिर हम uh, हमारे एजेंट का नेटवर्क भराया जो uh, ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग करते हैं फिर हमारे हमने बी पोर्टल अली में रजिस्टर कराया फिर हमको धीरे धीरे बायर्स और इनके कॉन्टेक्ट अच्छे कॉन्टेक्ट वगैरह मिलने लगे फिर अभी हमारे काफी जगह एशिया एशिया के एशिया में बट अफ्रीका अमेरिका सब mm -hmm. जगह हमारे एक्स यान एक्सपोर्ट होता है एंड वी आर मतलब हमारे अभी एकदम जो भी बायर्स हैं वो रेगुलर बायर्स हो गए हैं बस एक बार आपका सेटअप हो जाता है देन आप यू कैन कंटिन्यू विद देम एंड नए बायर्स भी हम ढूंढते रहते हैं ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है achha, achha. आपका जो मैन पावर है इसमें कितना था पहले शुरुआत में आप कितना है मैन पावर मैन पावर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए रहता है फैक्ट्री में अराउंड वो तो फैक्ट्री में जहाँ पे हमारा यहाँ बनता है वहाँ तो पे तो प्रोडक्शन का मैन पावर है और यहाँ पे वी आर मतलब ऑफिस uh, में हम दो तीन जन मार्केटिंग एंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन इतना रहता है अच्छा नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से अनुभा जी से बात करेंगे और आप सुन रहे रेडियो मधुन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमारे साथ अनुभा जाजो हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए अनुभा जी बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद आपका और मैं चाहूंगा कि जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी सफल हुए लोग हैं उनके कुछ एक दो लोगों का एग्जाम्पल जरूर सुनाइए उन्होंने किस तरह से शुरुआत की थी और आज किस मुकाम पे है टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट में सूरत में ही काफ़ी कंपनीज है जिन्होंने ये स्टार्ट किया और अभी बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट का काम कर रही हैं इंडोरामा हुआ रिलायंस है और महर इंटरनेशनल है और और आसानी का इंडस्ट्रीज हैं ये सब ने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था और अभी ये लोग काफी अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफी अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आज जैसे कि करंट जो मार्केट है कंपटीशन काफी ज्यादा है तो क्या हम ऐसे इंडस्ट्री में सक्सेस होने की कितनी परसेंटेज में है और किस तरह की आइडियाज को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा आप बताइए हर हर फील्ड में हर उसमें आपको सक्सेस आपके हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है ये ये तो ये इसमें अभी भी, इसमें भी आपको अगर डेडिकेशन और हार्डवर्क देंगे तो 100 परसेंट रिजल्ट आएंगे एक्सपोर्ट में भी बिकॉज़ अभी सब टेक्नोलॉजिकली इतना अच्छा हो गया कि यहाँ पे हम आ, हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं है बस हमें हमें हमारी नॉलेज पूरी रखनी है हुँ. हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए एक्सपोर्ट का प्लस हमें आ, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना उसके लिए हमें हार्डवर्क तो जरूरी है हार्डवर्क तो चाहिए ही हार्डवर्क के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है नहीं। और रिजल्ट्स 100 परसेंट मिलेंगे बिकॉज आने वाला टाइम ऐसा है कि मार्केटिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग में बहुत अच्छा स्कोप बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक्सपोर्ट मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा स्कोप है तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा एक क्लू के रूप में हमारे जो विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं आ, मोटी मोटे तौर पे तो वो सारी चीज़ें समझ गए कि पढ़ना है हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी यहाँ से मिलता है उस कोर्स को हमने कर लिया सब कुछ है आ, लेकिन अब बात आती है कि प्रैक्टिकल में हमको कैसे शुरू करना है कैसे आगे बढ़ना है तो काफ़ी चीज़ें मार्केट में होंगी काफ़ी बिजनेस हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है किस टाइप के प्रोडक्ट्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एक क्लू के रूप में ऐसे ही टेक्सटाइल uh, और यान तो uh, सूरत जैसे हमें यहाँ पे हब है टेक्सटाइल और यान का तो अगर टेक्सटाइल और यान के एक्सपोर्ट में ही जाना है तो इसके लिए टेक्सटाइल uh, और यान का बहुत स्कोप है सब सारी कंट्रीज बिकॉज यहाँ का जो टेक्सटाइल और यान है जो यहाँ बनता है वो वो बाहर काफी एक्सपोर्ट होता है और बाहर इसकी काफी रिक्वायरमेंट है तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है अगर यार इन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में आप जाना चाहते हैं तो उसमें स्कोप बहुत है दूसरा और कौन से प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग जा सकते हैं रिगार्ड टेक्सटाइल का ही मैं आपको बताऊँ फैब्रिक्स का भी एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है और या पॉलिस्टर यांस उसमें भी अलग अलग तरह के यान्स होते हैं पॉलिस्टर यांस जो फिलाेंट यान है डेक्साइड अपना एफ आने ये अलग अलग कंट्रीज में मोरक्को हुआ इजिप्ट हुआ यहाँ पे ब्राजील हुआ यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट है तो अगर ये मार्केट्स को हम एक्सप्लोर करें तो डेफिनेटली हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अनुभा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे आशा है कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे करियर ऑप्शन को और वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको सारी चीजें तो मोटे तौर पे क्लियर हो गया अब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए या प्रैक्टिकल काम करने के लिए हो सकता है कि आप किसी भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में पहले थोड़ा छः महीने के लिए एज ए ट्रेनिंग पीरियड के रूप में आप काम कर सकते हैं उसके बाद फिर खुद का भी शुरू कर सकते हैं तो ये अच्छा होगा और हो सकता है कि आपको वहाँ जॉब करना ही है तो एक अच्छी जगह पर आप काम करते हैं है है तो तो उसका एक्सपीरियंस के के माध्यम से से आप आप दूसरी जगह अच्छा अच्छा भी कमा सकते हैं तो डिपेंड करता है कि किस तरह शुरू करेंगे और इस बिजनेस में हमको आगे बढ़ने के लिए फाइनेंस की किस तरह से हम लोग को सपोर्ट मिलता है या फाइनेंस हमारे पास होना ही चाहिए फाइनेंस अगर अगर आप पर, अभी अगर आप खुद और भी तो आपको वो मैनुफेक्चरिंग फाइनेंस तो आपको चाहिए और तो मगर अगर एज एज एजेंट भी आप काम कर सकते हैं जिसमें आप कोई दूसरे का प्रोडक्ट लेके बाहर वाले को बेचे उसमें आपको कोई अपना फाइनेंस नहीं लगाना है इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग तो आपको अपना फाइनेंस लगाना है अगर आप दूसरे का प्रोडक्ट लेके बेचते हैं एज अ एजेंट बीच में मिडल में काम करते हैं तो आप कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हैं डील करवा के कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हैं उसमें आपको फाइनेंस फाइनेंस नहीं फाइनेंश फाइनेंश नहीं चाहिए चाहिए मगर अगर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो फिर आपको फाइनेंशियली वो प्रोडक्ट का जो भी कॉस्टिंग है वो सब चाहिए फाइनेंस उसके लिए चाहिए अनुभा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मेरे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई और हो सकता है कि आप जैसे कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सूरत में सेटल है और इंडिया और अम्रोड में आपको घूमना हुआ होगा तो मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो खूबसूरत जगह जो आपको लगी हो उसके बारे में बताइए हम्म घूमने में ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर जगह जी दुबई भी बहुत अच्छा है लेकिन आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है <laughs> डिफरेंट है। वहाँ पे इतने और है, जो मैंने आज तक कही नहीं देखी चलिए अनुभा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और ऑस्ट्रेलिया का जो ओशन है वो आपको बहुत अच्छा लगता है वो यूनिक लगता है आप अपने लिए समझते हैं ऐसा तो जाते जाते मैं कहूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्र राजस्थान और गुजरात के काफी विद्यार्थी सुन रहे हैं आपको तो उन सभी के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे दो लाइनें जो आपको मोटिवेट करता हूँ जब भी आपको ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें आपके शायद सामने आती हैं तो ऐसे कुछ मोटिवेशन वाले दो शब्द जरूर कहें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी हम सबने जन्म लिया है ये हमें मालूम है मगर जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमने यहां पे जन्म क्यों लिया है वहीं पे हम हमारी सफलता कई शुरुआत वी शुड हैव अम इन अ लाइफ अनुभा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं एजेंट के माध्यम से भी खुद का एंटरप्रेनरशिप भी करके हम काम कर सकते हैं और अच्छा स्कोप है अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हमारे साथ बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और साथ में लास्ट में एक मैसेज आपने कोट किया कि हमने जन्म क्यों लिया एक एम के साथ अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए सब कुछ संभव है सफलता हमारे साथ मिलती जाती है तो बहुत ही अच्छा फील हुआ आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया, करियर इस में के लिए आपका बहुत धन्यवाद तो चलिए श्रोताओं और विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुने रेडियो मधुबन सुनते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी जो झगड़े खून बहाये उसको कहते कोई धर्म नहीं वो भी कैसा मानो जिसमें मानवता था धर्म नहीं झगड़े खून बहाय उसको कहते कोई धर्म नहीं वो भी कैसा मानव जिसमें मानवता का मर्म नहीं, शुष्क हृदय में स्नेह शांति शुष्क हृदय में स्नेह, स्नेह सदभाव न भरने युवा चला है युवा चला एक नया इतिहास रचने युवा चला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 है कहता कि सदा रहो चलते चक्र दर्शन मन में चले और सदा रहो बढ़ते ये काल चक्र है कहता की सदा रहो चलते चक्र दर्शन मन में चले और सदा रहो बढ़ते आत्म ज्योति आंधतूफ में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 तुम्हारे कंधों पर है इस धरती का भार डूब रही जगकी नौका तुमको करना उद्धार युवा तुम्हारे कंधों पर है इस धरती का भार डूब रही जगकी नौका तुमको करना उद्धार युवा तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारे साहस हिम्मत